कार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा श्रोताओं जहाकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवा में एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त सुनील आज मैं आपको सुनाऊंगा स्वयं प्रकाश की लिखी कहानी नीलकांत का सफर इस कहानी को हमने लिया है ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से आइए सुनते हैं नीलकांत सफर कर रहे थे क्योंकि वो जनता थे इसलिए थर्ड क्लास में सफर कर रहे थे और चूंकि वो थर्ड क्लास था इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कंपार्टमेंट था बाकी ट्रेन या तो फर्स्ट थी या या या आरक्षित या कुछ और लगता था साधारण थर्ड के इस कंपार्टमेंट को भी पीछे ही पीछे मात्र दयावश या औपचारिकता निभाने के लिए जोड़ दिया गया है जब ट्रेन कहीं रुकती तो प्लेटफॉर्म पर बीचों बीच फर्स्ट के डिब्बे होते जहाँ चाय पानी पान सिगरेट फल फ्रूट पूछताछ स्टेशन मास्टर सब सामने होता साधारण थर्ड अक्सर प्लेटफॉर्म से बहुत दूर जंगल में रुकता जहां से हर स्टेशन पर बहुत सारे प्यासे अपने अपने लोटे गिलास लेकर वाटर हट की तरफ भागते जो अक्सर सूखी या खाली या बंद होती तबागे का कोई नल या प्याऊ बर्र का छत्ता बन जाता दो चार पानी पीते चार छह भर लेते सीटी बज जाती और लोग वापस दुम की तरफ भागते ये सब इतना तय था कि सहज था। कोई इस बारे में नहीं सोचता था सोचता भी तो बस यही कि मुसाफिरी में तो ये सब चलता ही है नीलकंठ उसी डिब्बे में थे डिब्बे में भारी भीड़ थी लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे कुछ लोगों की नजर में हो सकता है ये उचित ही हो पर पूरा भरोसा है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं क्योंकि आपको भी ऐसी ही स्थितियों में सफर करना पड़ता है तो लोग एक दूसरे पर लदे जा रहे थे जितने बैठे थे उससे ज्यादा खड़े थे ऊपर की सीटें सामान से भरी थीं और फर्श औरतों से दोनों स्थान पर बीच बीच में कुछ आदमी फंसे हुए थे बच्चों को हर जगह पाया जा सकता था वो पानी मांग रहे थे और गर्मी से बेजार हो रहे थे उन्हें पानी पिलाया जा रहा था और पेशाब करवाया जा रहा था वो रो रहे थे या सो रहे थे या चीख रहे थे वो हैरान थे कि हलाकान थे डिब्बों की सीटों पर एक दो तीन बाकायदा नंबर पड़े थे और एक तरफ की दीवार पर लिखा था पैतीस सवार के लिए इसे पढ़कर अंदाजा होता था कि रेलवे में काम करने वाले आदमी कितने मजाकिया हैं, मसलन ये लिखने वाले अब पाखाने का आलम देखिए, इस डिब्बे की यात्री थर्ड क्लास के मुसाफिर खासकर नन्हे या किशोर मुसाफिर जनरल नॉलेज के क्षेत्र में दिशा मैदान या जंगल के परिचय से आगे नहीं बढ़ पाए थे और पाखाने में घुसते ही पता चलता था कि बेचारे काफी देर इसी दुविधा में पड़े होते होंगे कि किधर मुंह करके बैठा जाए जिस पर टोटियों में पानी भी नहीं था साबुन की जगह पर किसी धर्म प्राण ने ढेर सारी मिट्टी जरूर भर रखी थी और आईना नहीं था तो क्या बुरा था ऐसी स्थिति में अपना थोबड़ा देखकर कर खामखा आदमी का मूड ऑफ हो जाएगा है ना इस संडास में तीन सज्जन बाहर को मूच का इधर उधर सहारा लिए खड़े थे सोचना डर पैदा करता था कि क्या हो यदि इस समय डिब्बे में किसी सज्जन या देवी को इस भव्य कक्ष की आपातकालीन जरूरत पड़ जाए जिस पर प्रसाधन लिखा है इसी डिब्बे में नीलकंठ सफर कर रहे थे खड़े हुए इसी खैर, बाद में उन्हें डिब्बे में धसने में सफलता भी मिल गई पर संडास के बदबू दिमाग से नहीं गई हालांकि इस संघर्ष में उनकी बूढ़ी अटैची का कमजोर हैंडल टूट गया और नतीजन उन्हें उस बूढ़ी अटैची को बच्चों की तरह छाती से चिपकाकर रखना पड़ा पर घुस तो गए ही पाखाने से तो अच्छे ही हैं। आकर नीलकंठ ने देखा कि जहाँ बहुत सारे आदमियों को पांव सरकाने को भी जगह नहीं है और कई अब तक लटक रहे हैं या निरंतर इस ताक में टंगे हैं कि कब आदमियों की तरह आराम से पैर टिकाने या पुट्ठे टिकाने का मौका मिल जाए वही कुछ आदमी लेटे हुए हैं और बाकायदा पूरी बर्थ घेर कर लेटे हैं इससे नीलकांत को उस झगड़े का भी सुराग मिल गया जो न जाने कब से खड़ों और लेटों में चल रहा था वो कह रहे थे हमने भी किराया दिया है जवाब मिल रहा था हम ठेठ वहां से आ रहे हैं जहां से ये ट्रेन बनी है ठेठ बम्बई से वो कह रहे थे आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है चाहे बम्बई से आओ चाहे लंदन से जवाब मिल रहा था अजी साहब एक के घंटे तो नीलकांत को लगा जो लेटे हुए हैं वो कितने हृदयहीन है माना की आपने पांच रुपए दिए हैं और आपको बहुत दूर जाना है पर कम दूरी वाले क्या मुफ्त में सफर कर रहे हैं क्या उन्हें टिकने भर का अधिकार नहीं तक खड़ी हैं और घंटे है है भर से का नहीं होता ये, ये हाथ पकड़ के उठा के बैठा दे। देखते हैं कोई क्या कर सकता है चालीस आदमी खड़े काय काय कर रहे हैं और चार बेश से फड़े हुए हैं धन्य हो और जिन्हें जरा सी भी टिकने की जगह मिल गई है वो ऐसे चुप हैं जैसे खड़े हुए से कोई हमदर्दी नहीं है लेटे हुए पर कोई गुस्सा ही नहीं ने घड़ी देखी, ट्रेन चले हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था आम तौर पर इतनी देर में मुसाफिरों के झगड़े खत्म हो जाया करते थे जान पहचान हंसी खुशी का सिलसिला शुरू हो जाता था क्या बात है आदमी इतना क्यों लड़ता है यार किसे इस ट्रेन में अनंत काल तक रहना है नीलकान ने सोचा तभी अचानक नीलकांत को महसूस हुआ कि गर्मी कुछ ज्यादा ही है पंखे देखे चल रहे थे खिड़कियाँ बंद थी नीलकांत को आश्चर्य हुआ कि इस तरफ उनका ध्यान अब गया। ये भी कि अब तक किसी ने खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली उनके पास खिड़की से सटकर एक लड़का खड़ा था नीलकांत ने लड़के से कहा ज़रा खिड़की खोल दीजिए नहीं खोलती लड़के ने बत्तीस ही निकालते जवाब दिया नीलकान को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने लड़के को वो अटैची पकड़ाते हुए कहा हटी हटी आप मैं खोलता हूँ हटा हटी में एक बच्चे का पैर कुचल गया खैर नीलकान्त ने खूब जोर लगाया लेकिन खिड़की टस से मस नहीं हुई नीलकान्त ने फिर जोर लगाया जांच पर रखी फिर जोर लगाया फिर दिमाग लगाया फिर ताकत फिर दिमाग लेकिन खिड़की नहीं खुली दूसरी भी नहीं खुली तीसरी तक उन्हें किसी ने जाने ही नहीं दिया बीजियो पहले ही कोशिश कर चुके थे सारी की सारी खिड़कियां जाम थी नीलकांत हताश हो गए पसीने पसीने हो गए खींच गए डिब्बे के बहुत सारे लोग उनकी इस हरकत को देख रहे थे और खिड़की पर विभिन्न टिप्पणियां कर रहे थे एक गाय जैसे चेहरे वाले बाबा अरे नहीं खोलते तो छोड़ दो बर्दाश्त कर लो की अपील कर रहे थे एक उग्र से व्यापारी सज्जन कह रहे थे इसलिए खिड़की को छोड़ो वो नहीं खुलेंगी ऊपर की सीट पर आराम से बैठा एक गरज रहा था। आ, मैं कहता हूं, नहीं तो। यानी लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से नीलकांत को सुझाव दे रहे थे जिनसे ये भी नहीं हो रहा था वो सरकार को गालियां दे रहे थे और बाकी इन सबको टाइम पास करने का नुस्खा समझकर चुपचाप मजे ले रहे थे नीलकांत ने से निकालकर पसीना तो वो लड़का जल्दी करने लगा। भाई लगा भाई साहब संभालो पड़ेंगे, पड़ेंगे बरस पड़े हैं किसी पर चुपचाप उन्होंने अटाची संभाल ली आखिर गलती किसकी है नीलकांत सोचने लगे जब ट्रेन में इतनी जगह नहीं है तो क्यों इतने टिकट देते हैं ज्यादा मुसाफिर है तो ज्यादा गाड़ियां क्यों नहीं चलाते लोग लटक लटक कर सफर कर रहे हैं लोग के सामान रखने की जगह पर भी आ बैठे हुए हैं लोग खड़े हैं लोग पखाने में भरे हुए हैं और रेलवे फिर भी घाटे में जा रही है क्यों कौन दोषी है क्या वो बुकिंग क्लर्क जिसने इतने ज्यादा टिकट काट दी या वो मिस्त्री जिसने रेल रवाना होने से पहले खिड़की दरवाजे नहीं जांचे या वो सज्जन जो कुलियों को पाँच पाँच रुपए देकर पूरी बर्थ पर कब्जा किए हुए हैं या वो अमीर जिनके लिए पाँच पाँच फर्स्ट क्लास के डिब्बे बीच में लगाए गए हैं सोचने लगे फिर उलझ गए पर सोचने तो लगे हालांकि नतीजे तक नहीं पहुंचे, पर उलझे तो पर पता नहीं क्यों इन चीज़ों पर सोचने लगे हालांकि पढ़ते तो धार्मिक इलेस्ट्रेट वीकली वगैरह ही हैं लोग चाहते थे कि नीलकान प्रदूषण के बारे में सोचें जातियों की तुलनात्मक विवेचन पर सोचें परामनोविज्ञान और आधुनिक प्रेत विद्या के बारे में सोचें स्वीडन के मुक्त यौवन और अमेरिका की स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में सोचें सोचे कि शास्त्री जी मरे या उनकी हत्या हुई पर वो तो अपनी दुर्दशा के लिए दोषी कौन है इस पर सोचने लगे कैसा हो गया खैर सेठ जी चिंता ना करें नीलकंठ इन तकलीफों के बारे में तभी तक सोचेंगे जब तक उन्हें बैठने के लिए ठीक ठाक जगह नहीं मिल जाती या हद से हद जब तक वो सफर जारी है गाड़ी से उतर जाने के बाद गाड़ी के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और फिर वही सोचने लगेगी जो सेठ लोग सोचवाना चाहते हैं क्या पता अगर कल कोई दूसरी तकलीफ आ गई आएगी और वो सोचने लगे कि उसका असली जिम्मेदार कौन है? तो को को प्यास लगी। स्टेशन अभी दूर था। सामने एक लुगाई अपने बच्चे को सुराही से पानी निकालकर पिला रही थी नीलकांत की इच्छा हुई पर लुगाई और सुराही और गिलास सब बेहद गंदे थे नीलकांत हाइजीन के बारे में सोचने लगे और प्यासे ही रह गए फिर रूमाल निकाल कर अपनी गर्दन पोछी पंखे की तरफ देखा बराबर चल रहे थे पर लगता था एग्जॉस्ट फैन है जो हवा देते नहीं खींचते हैं इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं टिकने की कोई संभावना नजर आए नहीं आई हार कर फिर खिड़कियों के बारे में सोचने लगे नील की इच्छा हुई वापस उसी अंडास में चले जाए खड़े यहां भी हैं वहां भी थे वहां कम से कम थोड़ी हवा तो आएगी हालांकि बदबू और गंदगी और सबसे ज़्यादा अपने संडास में होने का एहसास ऐसी ही कुछ परेशानियां थी पर यहाँ कुछ कम परेशानी है क्या तो सुविधा क्या है सिवाय इस गरिमा के कि डिब्बे में है संडास में नहीं लिहाजा चलो वापस संडास में लेकिन वापस जाना असंभव था बहुत कुछ बाहर था और कुछ भीतर भी था जो रोक रहा था जगमार कर भविष्य के बारे में सोचने लगे संडास वाले का क्या भविष्य है किसी को भी हाजत होते ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाना और यहाँ संभावना है कि कभी तो कोई स्टेशन आएगा कुछ सवारियां उतरेंगी उन्हें भी टिकाने की जगह मिलेगी ही उस सुंदर भविष्य के लिए जब वो दूसरों के बराबरी में बैठे होंगे इस वर्तमान में कुछ कष्ट उठा लें तो क्या हर्ष है खिड़कियां खुल जाती तो तन बदन थोड़े ठंडे हो जाते कईयों को उन पर टिकने की जगह भी मिल जाती है और खिड़की साली उनके बारे में सोचते रहने से तो खुलते ही नहीं कोई औजार ओजार होता अपने इकान सोचने लगे कि कौन सा औजार होता जिससे खिड़की खोली जा सकती है और इससे भी पहले कौन सी तरकीब होती जिससे इन पसरे हुए सज्जनों को उठाकर बैठाने पर मजबूर किया जा सकता एक तरीका तो ये है कि लड़ लिया जाए और अधिकांश लोग उनका साथ ही देंगे और दूसरा ये कि स्टेशन आने पर गार्ड को बुलाकर लाया जाए कि इन महापुरुषों को तभी गाड़ी रुक गई नीलकांत ने सोचा चलो गार्ड को बुला लाते हैं पर वो मिलेगा और मिला भी तो आने के लिए तैयार होगा और आ भी गया तो उनको उठा सकेगा अगर वो फर्स्ट के किसी मुसाफिर के साथ चाय पी रहा हो तो और साफ मना भी करे चलने के लिए पर चले चले तब तक गाड़ी ही चल पड़े तो और नीलकांत नीचे ही रह जाए तो और मान लो किसी तरह चढ़ भी जाए और ये जगह भी ना मिले तो और पहली बात तो यह कि अभी अटैची किसको संभला कर जाए ताला इसमें है नहीं और हालांकि इसमें ऐसा क्या है जो किसी के काम आ सके फिर भी और ये लड़का हालांकि लेटे हुए लोग उठेंगे तो इसे भी की जगह तो मिल ही जाएगी लेकिन अभी इससे कहूं कि जरा मेरी जगह और अटैची देखो मैं गार्ड को बुलाकर ला रहा हूं तो ये देखेगा क्या सवाल ही नहीं उठता एक बात और है क्या भरोसा की इतना सब करने पर मुझे जगह मिली जाए उतरू ना उतरू इसी दुविधा में नीलकांत पड़े रहे और ट्रेन ने सीटी मार दी ट्रेन फिर खिसकने लगी आगे बढ़ने लगी तभी प्लेटफार्म की तरफ से आठ दस काले कलू फटे हाल मजदूर दांत निकालते हुए दौड़ते हुए आ गए और एक एक-एक दूसरे को पुकारते चीखते करके सब चढ़ गए पहले एक चढ़ा उसने दूसरे का हाथ पकड़ा कर उसे भी चढ़ा लिया और तीसरे को इस तरह सबके सब, सब चढ़ गए पीछे पीछे दो धाकड़ लुगाइया भी चढ़ा ली गई और भागते भागते आखिरी आदमी फावड़ा तगाड़ी वगैरह भी चढ़वा दिया और छलांग मारकर खुद भी चढ़ गया इस नई भीड़ से दरवाजे और गलियारे में खड़े लड़के और बाबू लोग बुरी तरह अंदर की तरफ धकेल दिए गए एकदम कचरे की तरह परस्पर धक्के को ठेठ तक महसूस किया गया और डिब्बे में चिल्पुकार मच गई मजदूरों के तपे चेहरों के बीच खिली बिजली जैसी निग्रो हसी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अपनी भाषा में बुलंदी से बतियाते रहे और ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाने की खुशी मिलकर मनाते रहे उनके कपड़े कोयले के बुरादे से काले हो रहे थे और उस पर मैल और पसीने की मोटी तह जमी हुई थी सफेद पसंद आदमी यथासंभव उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और एक साहब ने जो दुर्भाग्य से उनके ही पास फंसे थे नाक पर रूमाल भी लगा लिया था उनका बस चलता तो तो वो आँखें, नाक, सर, पूरे शरीर पर पर रुमाल लगा लेते, पर इससे होता क्या? क्या जो जहां थे, सो रहते ही, गायब तो हो नहीं जाते। उन साहब का दम ज़रूर घुट जाता। फिर क्या हुआ? बहुत आहिस्ता-आहिस्ता तिरछे होकर लोगों के बीच से जगह बनाते हुए नीलकंठ के सामने से होते हुए डिब्बे के बीच तक वो आ गए यानी उन्होंने नीलकांत को पीछे छोड़ दिया वो न लड़ रहे थे न बक रहे थे न घबरा रहे थे न हो रहे थे उन्हें देखकर लगता था कि वो इस भीड़ और परेशानी के आदि हैं कुछ नहीं समझ रहे थे वो इसे शायद हमेशा अप एंड डाउन करते होंगे ये लुगैयाँ भी आ गई उन्होंने अपने कसे हुए जिस्मों पर कसी हुई कांचली पहन रखी थी और उनके सिर के बालों की चोटी खूब ताकत से कस गूंथी हुई थी पीठ लगभग नंगी थी पसीने में तर एक पीठ नीलकान्त के एकदम सामने से करीब करीब उसे छूते हुए गुजरी ऐसी स्वस्थ पुष्ट सबसे सुंदर पीठ नीलकान के मन में वाह वाह सी होने लगी बड़े भारी उनके घाघरे थे और जूतियाँ इतनी मर्दानी और ऐसी भारी कि एक पड़ जाए तो थोड़ा लहूलुहान हो जाए वो हंस रही थी और ठिठोली के मूड में थी पर किसी की क्या मजा जो उन्हें छेड़ने की सोच भी सके मर्दों ने अंदर पहुंचते ही खिड़कियों के सामने से लोगों को हटाकर उन्हें जांचा परखा खोलने की कोशिश की और फिर उनमें से एक ने जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था बल्कि उनके मेट जैसा लग रहा था अपनी भाषा में पीछे दरवाजे के पास खड़े आदमी को पुकार कर कुछ कहा यह गहती मांगी थी क्योंकि वो लोगों के बीच से होती हुई आप ही गई गैंती का सिरा एक खिड़की के सबसे निचले खांचे में एक खास कोण से फंसाकर उसने अपने साथी से कहा दबा अब इस दूसरे आदमी ने गैंती के हथे पर एक खास जगह नपी सदी ताकत लगाई और एक झटके में खिड़की खुल गई सब लोग अपड़ मजदूरों के इस कारनामे को बड़े कौतूहल से देख रहे थे और जाहिर है कि वो खिड़की के खुल जाने से चकित हुए और खुश भी वो भी जोने बहुत कोशिश की थी और नाकामयाब रहे थे और सोच रहे थे जब हम पढ़े लिखों से नहीं खुली तो इन अपढ़ गवारों से क्या खुलेगी वे भी जिन्हें मजदूरों की क्षमताओं पर पूरा पूरा संदेह था और वे भी जिन्हें डर था कि गेंदी या ताकत के इस्तेमाल से खिड़कियां टूट जाएंगी सिर्फ लेटे हुए लोग खिड़कियां खुल जाने से खुश नहीं थे उन्हें चिंता हो रही थी कि उनका लेटा होना बाहर से भी दिख जाएगा और सब साले मच्छरों की तरह इस डिब्बे पर टूट पड़ेंगे लेकिन उनमें से दो को तो लुगाइों ने ही पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर दिया और खुद आराम से बैठकर पसीना सुखा रही थी उन्होंने अपनी भाषा में लेटे हुओं को डांट कर कुछ कहा था जिसका अर्थ तो नहीं लेकिन आशय जरूर समझ गए थे और सोचकर सिकुड़ गए थे कि पैर नहीं हटाए तो पुट्ठे भी हटाने पड़ेगे धीरे धीरे उन बाकों ने सारी खिड़कियां खोल दी और सारे पसरे पैर और फैले पुठे हटाकर रख दिए ठाठ से बैठ गए और फिर हंसने लगे खड़े हुए फिर चकित थे और कई मजदूरों के साथ उनकी बराबरी में बैठने को लालाई इस स्टेशन से मानो सारे डिब्बे का नक्शा ही बदलना शुरू हो गया था खिड़कियां खुलते ही सारे डिब्बों में उजाला हो गया था और ताजी हवा के ठंडे झोंके सपाटे भर रहे थे बाहर हरे भरे लहराते खेत थे और पेड़ और नदियां पहाड़ और उन सब पर बड़ी सुहानी शाम बिखर रही थी थोड़ी देर में ये लोग कोई गीत गाना शुरू कर देंगे उदासियां दूर भाग जाएंगी नीलकंठ खुश थे हालाकि खड़े थे नीलकंठ सफर कर रहे थे पर खुश थे श्रोताओ सहाकार रेडियो पर आप सभी सुन रहे थे स्वयं प्रकाश की कहानी आपको सहाकार रेडियो का पहली बार मिल रहा है, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज को लाइक करें और हाँ सदस्यता लेकर सहाकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो ऐसे ही किसी और कहानी के साथ अगले रविवार को फिर मिलेंगे फिलहाल मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ विदा नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा।